कृष्णम अभूत ो नचिकेतोद्या मृत्युरण्योप्योग मृत्यु प्रोक्ता नचकेत अथ विद्या लिद्या योग विधि च्ण ब्रह्माप्त विज अभूत विमृतु विमृतु अन्द अध्यात्म है हाँ। नचिकेत मृत्यु प्रोक्ता नचिकेत मृत प्रोक्ताद्याष्स योग विधि ल मिलेगा नचकेत मृत्यु प्रोक्ता ब्रम प्राप्त अभूत प्राप्त विमृतु विरज अभूत अन्यह अन्य अन्यह अध्यात्म अन्याध्यादम्यू अथ विद एवम् विद एवम् हो जाएगा अन्व हो गया शब्दार्थ लगाइए नचिकेता नचकेता ने मृत्यु प्रोक्ता मृत्यु देवता के द्वारा प्रोक्त मतलब उपदिष्टे नचकेता ने मृत्यु द्वारा नचकेता ने मृत्यु देवता के द्वारा उपदिष्ट एताम विद्याम इस ब्रह्म विद्या इस ब्रह्म विद्या को चाह कृष्णम योग विधि और संपूर्ण योग विधि को जानकर लगदौ होगा क्या अर्थ जानकर किसको किसको जानकर के हाँ ये काम विद्या इस विद्या को ये विद्या कौन होगी ब्रह्म विद्या इस ब्रह्म विद्या को और संपूर्ण योग विधि को जानकर ये दोनों किसके है योग विधि यो आई नहीं थी उसमें कि मन को क्या क्या करो इंद्रियों को निग्रह करो मन को बुद्धि में लगाओ सब आत्मा तो में बिद्या बिद्या लगाओ ना ना वो योग विधि है हाँ परमात्मा के विषय में जो वर्णन है परमात्मा ऐसे है ऐसे है, वो देवता के इस को और संपूर्ण योग विधि को जानकर जानकर लब जानकर फिर ब्रम प्राप्त है ना तो कुछ अध्ययन करेंगे योग विधि को जानकर जानने के बाद क्या करना पड़ेगा मनन में विद्यान करके हृदय ग्रंथि का नाश करके मनन मनंद करके हृदय ग्रंथि का नाश करके अर्चिदादी द्वारा जाकर त्रिपाद विभूति में ब्रह्म को प्राप्त करके योग विद्या विधि को जानकर मनन हृदय ग्रंथि का भेदन करके अर्चिदी से त्रिपाद विभूति जाकर ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म को प्राप्त करके मृत्यु से रहित और रज से रही हो गया विमृतु से मृत्यु से रहित जब संसार में जन्म आएगा ही नहीं जन्म के लिए तो मृत्यु होगी क्या तो मृत्यु से रहित है और गिरजा करते हैं कि अन्य विकारों से रही से थे रही जो आठ बताए जाते हैं ना हैं तो उसमें ये ये सात का बोधक है आपका गिरजा कि मृत्यु से रहित तथा अन्य विकारों से रहित हो गया अन्य या फिर अन्य जो कोई भी अध्यात्म में ध्यान देना अवगयी भाव समाज से आत्मनि अधिक आत्मनी आत्मनि के क्या आत्मा में आत्मा में लो आत्मा में विद्यमान सप्तमी के अर्थ में स्वास्थ हुआ है ना विभक्त का उदाहरण है, है। में। क्या विवक्ष सप्तमी के अर्थ में हाँ शू तो क्या है अवयम विभक्ति समय योग पद्योग तो यहाँ पर आत्मनि यदि थी अध्यात्म इसका अख्यार्थ है आत्मा में विद्यमान परमात्मा अध्यात्म का अत्यार्थ हो गया आत्मा में विद्यमान परमात्मा अन्य या फिर अन्य जो कोई मुमुख अन्य जो कोई भी मुमुक्षु अध्यात्म आत्मा में विद्यमान परमात्मा को अधिकर्थ यदि विधि है जानता है अन्य कोई भी अन्य कोई भी जो आत्मा में विद्यमान परमात्मा को यदि जानता है। जानता है परमात्मा का यदि साक्षात्कार करता है या जानता है? जानता है कर लेना तो फिर क्या करना पड़ेगा मन निर्यासन करके हृदय ग्रंथि का नाथ करके ब्रह्म को अर्थ कर लेगा जानता है तो एवा में वो है ऐसा ही हो जाता है मतलब नचकेता जैसा हो जाता है नचकेता जैसा जैसे नचकेता क्या किया की ये ब्रह्म विद्या को और योग विधि को जानकर मैंने निर्ध्यान करके अर्थिराधी से जाकर ब्रह्म को प्राप्त करके मृत्यु से रहित तो और अन्य विकारों से रहित हो गया कौन हो गया ऐसा हाँ तो अन्य जो कोई भी आत्मा में विद्यमान परमात्मा को यदि जानता है तो वह भी एवं योग ऐसा ही हो जाता है नचकेता जैसा ही हो जाता है चलिए दोनों चाहिए योग विधि भी चाहिए यदि केवल शास्त्र का अभ्यास खूब अच्छी तरह पड़ा है योग का अभ्यास नहीं करता है तो भी उसका काम विकास हो जाता है विजिता ना वही अभ्यास वैराग अभ्यास बताया है ना आवृत्ति बार बार आवृत्ति मन को समाहित करने का तरीका योग नुँ। नुँ। नुँ। चलो जी संसार के समस्त भोगों को तुट समझकर कर संसार के भोगों को तुट समझकर आकर्षित न होने वाला कौन तीव्र वैराग्यवान नचकेता ने यम से इम के द्वारा उपदिष्ट ब्रम विद्या उपदेश किया गया है ना इसमें और यदा पंचावन थे ज्ञानानि मनसासा सा बुद्धि तमाहु परमान है ना इस प्रकार क्या कही गई योग विधि और योग विधि का पहले ज्यादा कहा गया था मालूम है ना मन को इसमें, करो, इसमें करो प्रथम अध्याय में प्रधानता से ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है और द्वितीय अध्याय में प्रधानता से योग विधि का प्रतिपादन है हालांकि दोनों में दोनों है ठीक है अब मन को ध्यय ब्रह्म में लगाने की विधि योग विधि कही जाती है मिल गया मन को ध्यय विधि में मन को धेय ब्रह्म में लगाने की विधि योग विधि कही जाती है इन दोनों को प्राप्त करके किस ब्रह्म विद्या को और योग विधि को प्राप्त करके मनन तथा दर्शन समाकार में से हृदय ग्रंथि का वेदन करके मूर्धन आदि से उत्क्रमण करके अतिरादि से परम पर जाकर परम ब्रह्म को प्राप्त करके अपहत पापमत्वादी गुणों से आविर्भूत हो जाता है, है ना? अच्छा यह स्तृति बताइए ना परम ज्योति उस स्वयं रूप निष्पद कि परमात्मा को प्राप्त करके होती में जीव अपने रूप से आविर्भूत होता है और देखिए ये बताया गया था कि छो की धार विद्या में अपमी आठ ब्रह्म के गुण कहे गए हैं और प्रज्ञा प्रजागति विद्या में यही आठ आत्मा के गुण कहे गए हैं तो ये अंतर क्या है कि परमात्मा के अपहतमी धर्म सदा आविर्भूत रहते हैं और जीव के संसार दशा ये पुरोहित हो जाते हैं और मुक्तावस्था में क्या होता है परमात्मा को पाकर भी में कृपावत हो जाते हैं आठ धर्म देखो अभा मत तो। मतलब पाप रही जरा रही तत्व मृत्यु शोक संबंध से होती ना पति थी तो मुक्तावस्था में यह भी नहीं होती सत्य का मत और सत्य तो प्रस्तुत कर्सुर में पढ़ा गया मृत्यु शब्द मृत्यु रही तत्व का बोधक है और ब्रजत्व शब्द अन्य सातों का लक्षण से बोधक है चलिए अन्य जो कोई भी इस प्रकार जानता है क्या कि जैसे मून में विद्यमान शिव को मून से भिन्न समझने के समान इस प्रकार मतलब क्या मूं में विद्यमान शिव को मून से भिन्न समझने के समान आत्मा में विद्यमान परमात्मा को आत्मा से भिन्न समझता है है ना जानता नये जानता है तो वो भी नक्षता के समान हो जाता है देश विशेष से, से विशिष्ट ब्रम को प्राप्त करके गुणाष्टक के आविर्भाव वाला होकर परम ब्रह्म का अनुभव रूप मोक्ष को प्राप्त करता है मृत्यु प्रोक्ता नचकेथ लिद्या ब्रह्माप्त गिरीजोभूत विमृत्युरपेमितमे मृत्यु प्रोक्ता नचकेत अथ लब्ध्वाद्याण ब्रह्म ब्रह्माप्त अज अभूत विमृत्यु अभी यद अध्यात्मे मृत नचके मृत्यु प्रोक्ता नचकेता मृत्यु प्रोक्ताद्याण योग विधि ल्रह प्राप्त विमृत्यु विरज अभूत यद अपि विदे नहीं अन्या अपनी अध्यात्म विद अधत्म विद्या अध्यात्म विद्या अध्यात्म विद एव एवं एव लगाइए नचकेता ने मृत्यु देवता के द्वारा कही हुई ब्रह्म विद्या नचकेता ने मृत्यु देवता के द्वारा कही हुई ब्रह्म विद्या को और संपूर्ण योग को जान संपूर्ण योग विधि को जान कर फिर क्या कहेंगे मनन करके करके का के द्वारा से विभूति जाकर ब्रह्म, ब्रह्म को प्राप्त मृत्यु रहित तथा अन्य विकारों से रहित हो गया यह अन्य यह अन्य अपी अथ विद अन्य जो कोई भी अथकर्थ यदि विध करते अन्य अन्य जो कोई भी अध्यात्म विद अधत्म करते आत्मा विद्वान परमात्मा को और विध कर दे जानता है अन्य जो कोई भी यदि अतकर्थ यदि आत्मा विद्यमान परमात्मा को जानता है तो एवं वो कर्थ ऐसा तो ही हो जाता है लक्ष्यता जैसा ही हो जाता है मतलब वो भी क्या है कि ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है इसी रिची से भाष्ट में आएंगे आख्यायिका हम उप्रह के अर्थ का समापन करते हैं आख्यायिका के अर्थ समाप्त किया जाता है ये आख्यायिका का मतलब कहानी है ना कहानी ता आ गई नहीं इसमें आ आख्यायिका के अर्थ को समाप्त किया जाता है चलिए यहाँ पर देखोगे नचकेता मृत्यु प्रोक्ताम आत्मविद्याम नचकेता ने मृत्यु देवता के द्वारा कई विम विद्यां आत्मविद्याम परमात्म विद्या है ना और यदा पंचाउति संत इत्यादि के द्वारा कई हुई योग विधि को लब्धवा करके प्राप्त करके लग जाएगा परम ज्योति और जो योग विधि से अतिरिक्त भी है ये ध्यान रखना परम ज्योति पद स्व रूपेण इस स्त्रुति में कही गई रीति से ब्रह्म को प्राप्त करके आविर्भूत गुणाष्टक वाला हो गया आविर्भूत गुणाष्टक वाला हो गया ये कैसे है कि जब मृत्यु रहित हो गया और रज रहित हो गया मतलब अन्य सात विकारों से रहित हो गया तो इसका मतलब क्या है गुनाष्टक आविर्भूत हो गया आविर्भूत गुणाष्टक वाला हो गया अन्य अभी एवं योग विध अध अन्य अन्य जो कोई भी अच्छा देखो पहले तत्व क्या बताया था कि आत्मा में विद्यमान परमात्मा को जानता है यही बताया था ना अध्यात्म का अर्थ क्या किया था आत्मनीय मतलब आत्मा में विद्यमान परमात्मा है और ये रंग रामाज का अर्थ आत्मा में विद्यमान परमात्मा नहीं है बल्कि क्या है अध्यात्म, अध्यात्म नहीं अर्थ हो जाएगा अध्यात्म विद्यात्म विद्या को जो जानता है इसका मतलब क्या हो जाएगा लगा देने को हम्म हम्म तत्पर तो वही गया जो कोई भी अध्यात्म अच्छा अध्यात्म विद्या को जानता है अध्यात्म विद्या को पहले ब्रह्म विद्या को पहले शास्त्र से जानना पड़ेगा ना फिर उसी का अप्रोक्ष करना पड़ेगा नहीं पहले ब्रह्म विद्या को शास्त्र से जानेंगे फिर बाद में अब वही अप्रोक्षात्मक हो जाएगी अब देखना जो कोई अध्यात्म विद्या को अन्य जो भी अध्यात्म विद्या को जानता है मन लेना यही परमात्म विशेष विद्या या ब्रह्म विद्या को जानता है सो पी वी एवं नचकेता यू एवं वह भी नचकेता जैसा ही हो जाता है नचकेता जैसा ही हो जाता है यह अर्थ है, नहीं है, नहीं है।, नहीं है ना नाना भी संसार मार्ग ऐसा का अच्छा रहेगा नाना प्रकार के संसार मार्ग में संसरण करने वालों के लिए या नाना प्रकार के संसार नाना प्रकार के संसार रूप मार्ग को प्राप्त करने वालों के उत्क्रमण के लिए उपयोगी होती है क्या कहेंगे कल हमने क्या बताया था ना या नाना प्रकार के संसरण मार्ग से उत्क्रमण के लिए कल यही बात है ना नाना प्रकार के संसरण मार्ग से उत्क्रमण के लिए उपयोगी होती है कौन तो अन्य नाणिया इस तरह से अच्छा रहेगा कि नाना प्रकार के संसार रूप मार्ग को प्राप्त करने वालों के उत्क्रमण के लिए क्या नाना प्रकार के संसार रूप मार्ग नाना प्रकार के संसार रूप को भी कर लेंगे नाना प्रकार के संसार रूप मार्ग को प्राप्त करने वालों के उत्क्रमण के लिए उपयोगी होती है इस अच्छा कर लेंगे इस सूर्य ने क्या कहा अन्य लोगों के उस में उपयोगी होती है।, है जो नाना प्रकार के और और को करने वाले हैं एक देखते ओत्री का शिष्याचार्य देख लो खोजेंगे खोजिए आगे थोड़ा देखो खुलेगा शांति पाठ जहाँ है, है। <ihtista> <mah> ना तो मतलब ये शांति पाठ का अर्थ है शांति पाठ शांति पाठ का अर्थ मिल गया शिष्य आचार्य और आचार्य के आचार्य के दोष समनार्थ दोष प्रथमार्थ शिष्य और आचार्य के दोषो के समन के लिए प्रसमन है ना प्रकृष्ठ रूप से समन के लिए आतंतिक निवृत्ति के लिए शिष्य और आचार्य के दोषों की निवृत्ति के लिए दोष कैसे होते हैं शास्त्री नियम अति लंघन कृत शास्त्रीय नियमों के अतिक्रमण से होने वाले दोष दोष ऐसे होते हैं शास्त्रीय नियमों के शास्त्रीय नियमों के अतिक्रमण से होने वाले दोष ये दोष किसके होंगे दोनों के होते हैं दोस्त दोनों का अतिक्रमण करते हैं पाठ के बीच में इधर उधर की बातें करना ये क्या हो गया शास्त्रीय नियमों का अतिक्रमण तो इससे क्या होता है दोष होता है न और गप करना पाठ में भी जो इधर उधर की बात करना और और फिर मर्यादा का पालन करना चाहिए पाठ से आस्तविक समय में हम लोगों का कैसा व्यवहार है आस्तविक समय में हम लोग मिथ्या भाषण करते हैं कपट करते हैं किसी को दुख देते हैं कोई मतलब क्या है मर्यादा विपरीत कार्य करते हैं तो वो सब शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन हो गया तो अनुष्ठान है पढ़ना तो पूरी मर्यादा का पालन होना चाहिए और यदि प्रमाद से दोष हो जाए तब तो इससे शांति पाठ से शांति हो जाती है नहीं तो दंड भोगना पड़ता है सीधी बात है ये प्रमाप से भी शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन हो जाता है प्रमाद से सुधार कर जान बुझ कर तो है तुम को को होना तो दंडो ग्रिद्या का अध्ययन तो एक अनुष्ठान है ये तो जीवन के लिए वृद्धु में यही सबसे उत्तम मार्ग बताया गया है लगाइए शिष्य और आचार्य के शास्त्री नियमों के उल्लंघन से होने वाले दोष दोस्त दोनों के ना दोनों मर्यादा करेंगे तो दोनों का ही दोस्त होगा वैदिक ऋषि बहुत उदार होते थे अपने को बचाते नहीं रखा दोनों के दोस्त कहा उन्होंने आचार्य के शास्त्रीय नियमों के, के उल्लंघन से होने वाले दोस्त के समन के लिए दोस्त के प्रशमन के लिए शांति पाठ कहा जाता है तभी जो आदि और अंत में शांति पाठ किया जाता है ना प्रमाण जन दोस्त इससे निगृत होते है ओम सह नव सहनौ उन सह वीर कर्वा वही तेजस्वीधीतमस्तु ओम विदुषा वही ओं शाति शाति शाति हरि ओम चल पर लिखा क्या तो अलग अलग लिखा है ना अलग अलग लिखा है ना हाँ। कुछ लोग मिलाकर भी लिखते हैं कि अलग अलग अर्थ किया अलग अलग दो पदमाने इसलिए ऐसा कर दिया तो। अलग पदमाना सह अर्थ है विद्या प्रकाशित परमात्मा विद्या के द्वारा प्रकाशित होने वाले परमात्मा या विद्या के द्वारा ज्ञात होने वाले परमात्मा लग जाएगा विद्या से इससे साक्षात्त होने वाले परमात्मा कि ब्रह्म विद्या से प्रकाशित होने वाले परमात्मा का अर्थ है, हाँ अर्थ में है कि विद्या से प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध परमात्मा नौ अवतु नौ का अर्थ क्या है अवयो है किस रूप से हुआ है नौ आदेश तो में आदेश होता है बोलो युष्मा शू तू बोलो बोलो युष्मा तो वा नौ बोलो बोलो अभी नहीं पूरा शुद्ध बोलो नहीं दोबारा बोलो <laughs> द्वितीय तो शुद्ध बोलते हो बोले द्वितीय तेरह नौ क्या है इससे क्या है नौ आदेश हुआ है आप नौ यहाँ कर नौ कर रहा हो अब देखिए यहाँ पर ये देखने विद्या से प्रकाशित दुआ प्रसिद्ध परमात्मा नव कर, कर रहे अवय मतलब शिष्य और आचार्य की शिष्य और आचार्य की अब अवतु कर रहे रक्षा करें अपने स्वरूप के साक्षात्कार अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर, कर, प्रदान करके रक्षा करें लग जाएगा मतलब तो अपने स्वरूप के अपने स्वरूप का बोध करा के रक्षा करें तो वास्तव में रक्षा कब हम लोगों की होगी जब परमात्मा स्वरूप के साक्षात्कार से ही रक्षा होगी अन्य किसी प्रकार से रक्षा हो सकती है जाले से रक्षा कितने दिन होगी गर्मी से रक्षा कितने दिन होगी ये सब रक्षा है कोई है तो रक्षा कैसे होगी परमात्मा साक्षात्कार प्रसिद्ध परमात्मा वह प्रसिद्ध परमात्मा हम दोनों को अपने स्वरूप के साक्षात्कार से रक्षा करें, अपने स्वरूप के साक्षात्कार से रक्षा करें, रक्षा किससे होगी उनके स्वरूप के साक्षात्कार से, अपने स्वरूप के साक्षात्कार प्रदान करके रक्षा करें। कितनी बढ़िया बात है ये है ना लोग कहते हैं खाने पीने का हो जाएगा तो जीवन रक्षा हो जाएगी अरे खाने पीने से जीवन यदि बचे तो कोई मरेगा नहीं आत् धरती भाई खाने पीने से रक्षा नहीं होती है तो किसी से रक्षा होती है लोग कहते बढ़िया जगह रहेंगे कोई मर नहीं पाएगा मृत्यु तो उससे बच कोई कहीं भी चला जाए कहीं भी जाएगा मृत्यु मार देगी और जो मृत्यु जब तक नहीं है जंगल में पड़े रही है फुटपाथ पर पड़े रही है कोई नहीं मारेगा आपको देखिए वह प्रसिद्ध परमात्मा हम हम दोनों की मतलब आचार्य की अपने स्वरूप का साक्षात्कार प्रदान करके रक्षा करे बहुत उदार भावना आगे को किसी ने भी सह नौ विद्या प्रचय द्वारा करते विद्या वृद्धि के द्वारा है ना साक्षात्कार के लिए क्या होनी चाहिए विद्या की विद्या की उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए ना विद्या की उत्तरोत्तर वृद्धि मतलब जो ब्रह्म विद्या है जो निर्ध्या है यह साक्षात्कारात्मक होगा ना तो धीरे धीरे बढ़ेगा वही मतलब है कि विद्या की परमात्मा विद्या की वृद्धि के द्वारा नव क... परमात्मा विद्या की वृद्धि के द्वारा हम दोनों का साथ साथ ही पालन करे भूमकू कर परिपाले तू नौकर्या यहाँ पर आवम आवम कहा का रूप है वजन का अच्छा कि परमात्मा विद्या की वृद्धि के द्वारा हम दोनों का साथ ही पालन करें तो पालन किससे मांग रहे हैं यहाँ पर विद्या की वृद्धि से यदि विद्या की वृद्धि नहीं है तो पालन नहीं हो रहा है समझ लेना इसे विद्या जो है निरिध्यासन उत्तर उत्तर बढ़ना चाहिए नहीं तो पालन नहीं हो रहा है बल्कि भक्षण हो रहा है संसार खा रहा है हम लोगों को ये मानना चाहिए यदुआ अथवा इसी सहानु प्रकार अंतर से करते हैं देखना विश्लेषण अंतरण आवाम सैतव एवं यथात कि परस्पर में विश्लेष के बिना या पार्थक्य के बिना अलगाव के बिना लोग अलग-अलग रहने चले जाते हैं तो कहते हैं कि पिछले विश्लेषण की अलगाव के बिना पार्थक्य के बिना या दूर रहे बिना हम दोनों यथा सैतव एवं जैसे साक्षाथ ही रहे हम दोनों ब्रह्म विद्या के अभ्यास के लिए जैसे साक्षाथ ही रहे हे प्रभु आप वैसा पालन करें तथा परिपाल्य अथवा अथवा विश्लेष के बिना मतलब अलगाव के बिना ब्रह्म विद्या के अभ्यास के लिए यथा जैसे हम दोनों साथ साथ ही रहे हम दोनों विद्या के अभ्यास के लिए साथ साथ ही रहे ब्रह्म साक्षात्कार के लिए साथ साथ ही रहे तथा परिपाल तु वैसा हम दोनों का पालन करो वह अभी अच्छा है सह वीरियम करवा वही तो यहाँ स वीरियम तो यहाँ सह कार्य करते हैं स नियम नहीं एक मिनट ठीक है ये इसका अध्ययन किया है नियमक विद्या प्रदान कि नियम के सहित विद्या की नियम के सहित विद्या के प्रदान से नियम मतलब नियम पालन के सहित विद्या का प्रदान करने से नियम का पालन दोनों को करना पड़ेगा नियम का पालन दोनों को करना पड़ेगा पात्रता अपने में हम लोगों में चाहिए है ना चित्त शुद्ध रखना पड़ेगा कुसंग से बचना पड़ेगा यह सब है तो नियम पूर्वक विद्या के नियम पूर्वक विद्या प्रदान करके साथ साथ विद्या के सामर्थ्य को हम दोनों निष्पन्न करें है ना वैसे प्रदान को आदान का उपलक्षण मान लेना आदान को तो आदान प्रदान होता है ना आचार प्रदान करता है, से लेता है कि नियम पूर्वक विद्या के आदान प्रदान से हम दोनों साथ साथ ही विद्या का सामर्थ्य को निष्पन्न करें विद्या का सामर्थ्य अर्जित करें विम प्र सामर्थ्य है ना तो नियम का जब पालन करेंगे तो ब्रह्म विद्या का सामर्थ्य की निष्पत्ति होगी मतलब ब्रह्म विद्या सामर्थ्य वाली होगी ब्रह्म विद्या कैसी होगी सामर्थ्य वाली होगी और सामर्थ्य वाली विद्या ही फल देने में समर्थ होगी क्रम साक्षात्कार और तो नियम का पालन नहीं है तो फल नहीं मिलेगा इसका तो महान फलगा गया है तो नियमों का पालन करना चाहिए नियमाभाव जो पढ़ने के नियम है ना उनको अनुपस्थित होना भी क्या है ये भी तो नियम का अभाव नियम का उल्लंघन करना है ध्यान रखना ये भी बड़ा प्रत्युवा है निमा भाव है की नियम का भाव होने पर विद्या निर्वीरिया भवती विद्या सामर्थ नहीं होती है नियम का भाव होने पर विद्या कैसी होती है तो फल प्रदान नहीं करती है आजकल हम लोगों में यही कमी नियम पालन नहीं करते अच्छा तेजस्वी नव अधितम वस्तु तेजस्वी नव अधितम अस्थि अस्तु नव करते अधनों का जो अध्ययन है अधितम है ना हम दोनों का जो अध्ययन है तेजस्वी अस्तु व तेजस्वी हो अर्थात वीर वत्वर हो कैसा हो अत्यंत सामर्थ हो अत्यंत सामर्थ वाला हो, हो। माँ हम दोनों किसी से द्वेष ना करें थोड़ा शांति पर बुलाइए ऐसा ध्यान धर्मी पहले यश चाहिए जो जो अधर्म से प्रश्न करता है मतलब जो शास्त्रीय रीति का पालन ना करके प्रश्न करता है कोई जो छात्र शास्त्रीय रीति का पालन ना करके प्रश्न करता है और यश चाह और जो अधर्म से उत्तर देता है मतलब शास्त्रीय रीति का पालन न करके उसका उत्तर देता है तो मतलब एक तो एक ने क्या किया शास्त्री रीति का पालन ना करके प्रश्न कर दिया और दूसरी व्यक्ति ने शास्त्री रीति का पालन ना करके उत्तर दे दिया मतलब पूरा जीवन की लेना है शास्त्री विधि तो क्या होगा तयो अन्य तरह प्रेटी तो उन दोनों में से एक मर जाता है एक तो मर ही जाएगा अब तो की बात है अथवा एक विकल्प है उसकी मर कभी, कभी भी पाप लगेगा कि जल्दी, तो मरेगा। <laughs> जल्दी मरेगा जल्दी मरेगा अच्छा एक, तो, एक मर जाता है अथवा विकल्प बताया अथवा की अथवा परस्पर में द्वेश हो जाता है विद्वेश द्वेष भाव को प्राप्त हो जाता है एक दूसरे के प्रति बाद में द्वेष करने लगेंगे तो वाट नहीं रह या तो एक मरेगा है दूसरा पक्ष ज्यादा है या तो एक मर जाता है परस्पर में दृष्ट हो जाता है तो इसलिए जो है शास्त्रीय रीति का पालन करना चाहिए तो, में रीति होता है जीवन जो है सही होना चाहिए छात्र जैसा आचरण है वैसा आचरण होना चाहिए छात्र का छात्र छात्र का नहीं नहीं छात्र के लिए जो विधान है उस विधान में रहे फिर वो प्रश्न करने अधिकारी है प्रश्न का भी अधिकारी नहीं है ये मतलब है दोनों के लिए बातें है पंक्ति लगाइए कि जो व्यक्ति अधर्म से बोलता है जो मतलब क्या है कि यश क्षति कि जो कोई अधर्म पूर्वक प्रश्न करता है या शास्त्रीति का पालन ना करके प्रश्न करता है और जो शास्त्रीय का पालन ना करके उसका उत्तर देता है उन दोनों में अन्य प्राप्त एक मर जाता है अथवा हुआ करते अथवा विद्वेश मधिक क्षति के द्वेष भाव को हो जाता है द्विष करने लगते हैं द्वेष करना बहुत बड़ा भाव है इति इस इस, इस स्मृति में कई कई रीति से महाभारत है ना ध्यान देना कि स्मृति से भिन्न सबको क्या कहते हैं स्मृति इस स्मृति में कही रीति से अधर्म से होने वाले मतलब अधर्म मूलक अध्ययन अध्यापन के निमित्त से होने वाला द्वेश अधर्मूलक अध्ययन और अध्यापन के कारण होने वाला द्वेष हम दोनों में न हो हम दोनों का न हो लग गया अधर्म से चलने वाले अध्ययन अध्यापन के कारण द्वेश हम लोगों में न हो ये मतलब है कि प्रभु से प्रार्थना की जाती है ऐसा द्वेष ना हम लोगों होना तो धर्म का पालन करना खुद प्रसाद है, है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही त्रिघुवचनम की तीन बार कथन सर्व दोष शांति अर्थम सभी दोषों की शांति के लिए है आध्यात्मिक देवी और आदि भौतिक ये उपनिषद ब्रह्म परख है है ना आत्मपरक नहीं है बल्कि परमात्मा परक है ऐसा समझना और इसमें समन्वय आ जाए के तीन अधिकरण में ये निर्णय है ये इसका विचार किया गया है ओम पूर्ण समय लिखते है ना तो ज्यादा रहता उस समय एक जानते है इसमें पार्ट दो बड़ी मतलब लिखते हैं ज्यादा अच्छा लिखता है जो अब याद नहीं